ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक रूपांतरण परिवर्तन की मुख्य बाधा अज्ञान यह अज्ञान की बाधा क्या है मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि अचेतन मन की गहराइयों में सूक्ष्म संस्कारों प्रवृत्तियों इच्छाओं और वासनाओं का हमारे चेतन जीवन पर महान प्रभाव पड़ता है ये सूक्ष्म शरीर मनोमय भावनात्मक शरीर में रहते हैं और स्थूल शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं अवचेतन मन के नियंत्रण का अर्थ सूक्ष्म भावनात्मक शक्तियों इच्छाओं और वासनाओं को निम्न स्तरों पर अभिव्यक्त नहीं होने देना है उन्हें उच्चतर स्तर पर अभिव्यक्त करना चाहिए उन्हें शुद्ध तथा उनका उदात्तीकरण करके समाज और व्यक्ति के कल्याण के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से सभी सूक्ष्म प्रवृत्तियों और संस्कारों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान की जानी चाहिए आदतों और प्रवृत्तियों को उनकी कारणावस्था में परिवर्षित कर मूल में ही नियंत्रित करना चाहिए बाद में उसकी कारणावस्था का अतिक्रमण करना चाहिए अहंकार से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं अहंकार अज्ञान से पैदा होता है केवल आत्म साक्षात्कार अथवा अंतर्यामी परमात्मा के साक्षात्कार से ही इच्छाओं के बीच भस्म हो सकते हैं तथा तो आत्मा अपनी नैसर्गिक पवित्रता मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकती है एक गौर उपनिषद में कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष अर्थात मानवों का मन ही उनके बंधन और मोक्ष का कारण होता है स्थूल पदार्थों के प्रति मन की आसक्ति का परिणाम बंधन है जब मन इस आसक्ति से रहित होता है तब आत्मा उस मुक्ति को पुनः प्राप्त कर लेती है जो हम सभी का जन्म अधिकार है हमारी समस्त प्रेरणाओं वासनाओं और इच्छाओं के पीछे आत्मा की अनंत जीवन पूर्ण ज्ञान और चिर आनंद की इच्छा विद्यमान है यह इच्छा उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति होने पर उस सच्चिदानंद के साक्षात्कार पर पूर्ण होती है जो हमारी व्यक्तिगत चेतना को व्याप्त और परिवेष्टित किए हुए हम सभी में विद्यमान है अज्ञान और अहंकार के कारण ही हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं आत्मसाक्षात्कार के द्वारा हमारे मुक्त स्वरूप की पुनः उपलब्धि हो सकती है आध्यात्मिक जीवन का यही खुला रहस्य है यह एक सामान्य अनुभव है कि गलत प्रकार के विचार और भावनाएं हमारे मन और देह को प्रभावित करते हैं बहुत से सत्यान्वेषी चिकित्सक और मनोविशेषज्ञ हमें यह तथ्य बता रहे हैं कि अज्ञान से उत्पन्न गलत दृष्टिकोण तथा भावनाओं के कारण बहुत शारीरिक व मानसिक रोग होते हैं जिन्हें बहुत हद तक रोका या निवारित किया जा सकता है एक बुद्धिमान चिकित्सक सर विलियम ओशलर ने कहा है कि छह रोगी का भविष्य उसके सीने में क्या है इसके बदले इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि उसके मस्तिष्क में क्या है हमारे बाह्य आचरण के बदले हमारे विचारों और भावनाओं का अधिक महत्व है प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति बदल सकता है एक सांसारिक व्यक्ति भी बदल सकता है यदि वह अपनी सांसारिकता तथा तो मन में बनी समस्त ग्रंथियों को त्यागने के लिए तैयार हो अन्यथा नहीं उत्साहन धार्मिकता पर्याप्त नहीं है लंगर डाली नौका आगे नहीं बढ़ सकती हमारी ग्रंथियां सांसारिक जीवन के साथ हमारे लंगर के समान है पहले लंगर उठाना पड़ेगा हमें अपनी ग्रंथियों को काटना होगा चाहे यह कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो उसके बाद हमें अपने जीवन नौका को तेजी से खे गवाए समय भी गवाए समय की भरपाई करनी चाहिए जब तक हम हमारे गहरे बद्ध मूल संस्कारों का समूल उच्छेद नहीं करते तब तक हम आध्यात्मिक बनने की आशा नहीं कर सकते आध्यात्मिक शुद्धिकरण के पहले नैतिक शुद्धिकरण होना चाहिए बहुत से दक्ष मनोविज्ञों का कथन है कि अंतर्द्वंद्व अनभिव्यक्ति या निरुद्ध क्रोध ईर्ष्या घृणा भय तथा अन्य नकारात्मक भावनाएं गर्दन का दर्द पेट में छाला मधुमेह हृदय रोग तथा मनोरोग या न्यूरोसिस नामक अन्य रोगों का कारण हो सकते हैं वे हमें बताते हैं कि किस प्रकार भावनाओं के उदात्तीकरण से न्यूरोसिस की प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है तथा रोगी का बाह्य जीवन बदल सकता है स्वयं के लिए सोचना सीखने से जीवन की समस्याओं का सामना करना सीखने से तथा स्वास्थ्यकर तरीके से जीवन को सुनियोजित करने से वर्षों तक मंगू रहने के बाद पुनः स्वस्थ होने वाले लोगों की आश्चर्यजनक घटनाएं पाई जाती हैं एक आधुनिक मनोविज्ञ का यह स्पष्ट कथन उत्साहवर्धक है मानव व्यक्तित्व तो परिवर्तित हो सकता है केवल एक छोटा बालक ही अनम्य याल चिला नहीं है यावत जीवन हम सभी में परिवर्तन की यहाँ तक कि मौलिक परिवर्तन की क्षमता क्षमता बनी रहती है भारत में एक कहावत है जब तक सांस तब तक आस हम में से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए आशा है जो आंतरिक रूप से श्रेष्ठ होना चाहता है भगवद गीता में श्री कृष्ण सभी को आशा दिलाते हुए कहते हैं यदि तुम बहुत बड़े दुराचारी भी हो तो भी ज्ञान नौका से सभी पापों को पार करके अशुभ से उत्तीर्ण हो सकते हो आत्मज्ञान एक धकती हुई अग्नि के समान है जो समस्त बुराइयों को भस्म करके आत्मा के ऐश्वर्य को प्रकाशित करता है जो आत्मा सभी के हृदय में विद्यमान है भले ही हमें यह पता हो या नहीं हिंदू ऋषिगण अपने व्यापक अनुभव के आधार पर युगों से हमें यह बताते आए हैं कि आध्यात्मिक चेतना का परिवर्तन कर हम अपने विचारों और भावनाओं में तथा हमारी देह में भी महान परिवर्तन ला सकते हैं अपवित्र मन और अपवित्र सूक्ष्म शरीर ही नहीं बल्कि पशु मानव की अपवित्र देह भी पवित्र सूक्ष्म शरीर और देह मानव की पवित्र स्थूल देह से रूपांतरित की जा सकती है देव मानव का शरीर आध्यात्मिक रीति से संयोजित और भिन्न प्रकार से गठित विशुद्धतर उपादानों से निर्मित होता है जिससे कि उस शरीर से वह कोई बुरा कार्य नहीं कर सकता श्री रामकृष्ण लोहनिर्मित तलवार का दृष्टान्त देते हैं जो पारस पत्थर के स्पर्श से सोने की हो गई है तलवार का आकार बना रहता है लेकिन सोने की तलवार से कोई अनिष्ट नहीं हो सकता तलवार की गुणवत्ता में परिवर्तन की तरह हमारी देह और मन की गुणवत्ता में भी परिवर्तन होता है योगाभ्यास का यह परिणाम होता है मानव स्वभाव और प्रवृत्तियाँ आध्यात्मिक जीवन में हमारी जिन सूक्ष्म प्रवृतियों और आदतों को जीतना रूपांतरित करता तथा अतिक्रमण करना पड़ता है उनके बारे में विभिन्न मत विद्यमान है भगवत गीता में तमस रजस और सत्व युक्त तीन प्रकार के लोगों का वर्णन है पशु मानव में तमस का प्राधान्य होता है तथा अज्ञान अंधकार प्रमाद और मोह उसके लक्षण हैं सामान्य मानव को प्रभावित करने वाली वासना तथा चांचल्य और उनके साथ रहने वाले दुख एवं अशांति रजस के लक्षण हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में सत्व का प्राधान्य होता है और ज्ञान एवं समत्व उसके लक्षण हैं तमोगुणी व्यक्ति अशुचि भक्षण करता है तामसिक कर्ता अस्थिर या अयुक्त उद्धत विषादी शठ और आलसी होता है वह अपने समस्त कर्म मोह से तथा परिणाम की चिंता किए बिना प्रारंभ करता है यदि वह दान करता है तो गलत पात्र को गलत देश और समय में अथवा गलत रीति से देता है यदि वह उपासना करता है तो वह श्रद्धा और दान रहित होती है वह अंधविश्वासी और मोहग्रस्त होता है तथा दूसरों को कष्ट देने के लिए तप करता है रजोगुणी व्यक्ति कटु अम्ल तीक्षण उष्ण और उत्तेजक आहार पसंद करता है वह कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त तथा स्वार्थी होता है अथवा दूसरों तथा दूसरों के स्वार्थ से लिप्त होता है वह कर्म के फलों के लिए अत्यधिक उद्विग्न होता है तथा उसके सभी कर्म इच्छाओं तथा अहंकार की दुष्टि के लिए होते हैं वह लोभी हिंसक आसानी से हर्षान्वित अथवा शोकान्वित होने वाला होता है तथा चिंता और भय से ग्रस्त होता है वह अनिच्छा से तथा फलाकांक्षा और प्रत्युपकार के उद्देश्य से दान देता है वह उपासना भी फलाकांक्षा से या दिखावे के लिए करता है यदि वह वह तप करता है है। तो वह भी सत्कार तथा होता अथवा समता युक्त व्यक्ति आयु बल और आरोग्य वर्धक शुद्ध आहार ग्रहण करता है वह आसक्ति और अहंकार रहित हो कर्म करता है तथा धृति एवं उत्साह युक्त एवं सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता है वह मनोयोग पूर्वक किंतु अनासक्त हो फलांक्षा रहित अथवा प्रतिदान की चिंता के बिना कर्म करता है वह दयापूर्वक उचित देश और काल के अनुसार ऐसे लोगों को दान करता है जो उसका प्रतिदान न कर सके वह तीन प्रकार के तप गहरी श्रद्धा तथा केवल आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए करता है शौच ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप कहलाते हैं अनुद्वेग कर सत्य और कल्याणकारक तथा स्वाध्याय उसकी वाणी से तप है वह आध्यात्मिक चिंतन में रत रहने के कारण प्रायः मौन रहता है ऐसे मौन का अभ्यास सौम्यत्व आत्मविनिग्रह तथा भाव संशुद्धि उसके द्वारा किए गए मानसिक तप हैं